महाभारत शांति शांतिपर्व त्रिशदिशतमोध्याय सुखदेवजी की परम पद प्राप्ति तथा पुत्रशोक से व्याकुल व्यास जी को महादेवजी का आश्वासन देना विष्णुवाच विस्वाचित वचनम ब्रह्मि सुमहात प्रातिषतुखसिदि हिमा दोस चुना चतुर्विधा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 यह एक अद्भुत सी बात हुई सत्वगुण भी सुख और ज्ञान के संबंध से बांधने वाला होता है मैं सुखी हूँ अज्ञानी हूँ ऐसा जो अभिमान हो जाता है वह ज्ञानी को गुणातीत अवस्था से वंचित रख देता है इसलिए यहाँ सत्वगुण को भी त्याग देने की बात कही गई है ततन पदे निर्गुणे लिंग वर्जि ब्रह्मणे प्रत्यतिष्ठ सोज्वल नित्य निर्गुण एवं लिंग ब्रह्म ब्रह्मपद में स्थित हो गए उस समय उनका तेज धूमहीन अग्नि की भाति दे दीप्यमान हो रहा था उलका पाता दिथामूमि कंपस्तथ प्रादुर्भूत में गिरने दांव होने लगा और धरती ढोलने लगी यह सब उड़ी च पर्वता निर्घात शब्दी वह वृक्षों ने अपनी शाखाए अपने आप तोड़कर गिरा दी पर्वतों ने अपने शिखर भंग कर दिए वज्रपात के शब्दों से गिरिराज हिमालय विदीर्ण सा होता जान पड़ता था न जज्वाल चावक हृदय चुखक्षुभ सागरा तथा सूर्य की प्रवाह फीकी पड़ गई आग प्रज्वलित नहीं होती थी सरोवर सरिता और समुद्र अभी शुभ्ध होठे वर्ष वास बस्तो यम दिव्यगंधव सरस और सुगंधित जल की वर्षा की तथा तो दिव्य गैलाती हुई परम पवित्र वायु चलने लगी स श्रृंगे प्रथमे दिव्ये हिमवन संभवे संश्लेषे श्वेत श्वेत महासा भरत नंदन आगे बढ़ने पर सुखदेव जी ने पर्वत के दो दिव्य एवं सुंदर शिखर देखे जो एक दूसरे से सटे हुए थे उनमें से एक हिमालय का शिखर था और दूसरा मेरु पर्वत का हिमालय का शिखर रजत में होने के कारण श्वेत दिखाई देता था और सुमेर का स्वर्ण में सिंह पीले रंग का था इन दोनों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सौ सौ योजन की थी उत्तर दिशा की ओर जाते समय ये दोनों सुरम्भ शिखर सुखदेव जी की दृष्टि में पड़े सौ विन मनसा तदैवाभ्य पदक तथा द कृते महाराज उन्हें देखकर सहसै द्विधाते देख कर उसके ऊपर चढ़ गए फिर तो वे दोनों पर्वत शिखर सहसा दो भागों में बट गए और बीच से फटे हुए से दिखाई देने लगे महाराज यह एक अद्भुत सी बात हुई तथा पर्वत सिंहभ्याम सहीश्वेश न च प्रतिजघाण से स गतिम पर्वतम तत्प्चा उन पर्वत शिखरों से ये सहसा आगे निकल गए वह श्रेष्ठ पर्वत उनकी गति को रोक न सका ततो महान भुछब्दो दिवेदिवसा गर्वाणीण ये चैलनिवासीन यद संपूर्ण देवताओं गो ऋषियों तथा जो उस पर्वत पर रहने वाले दूसरे लोग थे उन सब ने बड़े जोर से हर्षनाथ किया उनके हर्षधनी आकाश में चारों ओर गूँज उठी दृष्टवा सुखमच क्रांतम पर्वतम च द्विधा कृतम साधु साधत्र भारत भारत सुखदेव जी को पर्वत लांग कर आगे बढ़ते और उस पर्वत को दो टुकड़ों में विजीर्ण होते देख वहाँ सब और साधु साधु शब्द सुनाई साध, पड़ने लगे सपू्यमान देवधर्भ ऋतु तथा यक्षराक्षर गण तथा दिव्य पुष्प समहकर्ण अंतरिक्षम सम आसे किल महाराज सुखा भी पतने तथा महाराज देवता गंधर्व ऋषि यक्ष राक्षस और विद्याधरों ने उसका पूजन किया वहाँ से सुखदेव जी के ऊपर उठते समय उनके चढ़ाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा से वहाँ सब ओर का सारा आकाश छा गया ततो मंदाक निम्ब्रम्याम उपरिष्टादि व्रजन शुको ददरस धर्मात्मा पुष्पितद्रुमकान राजन धर्मात्मा सुख ने उलोक में जाते समय खिले हुए वृक्षों और वनों से सुशोभित रमणीय आकाश गंगा का दर्शन किया निराकारा सुखम दृष्टवा उसमें बहुत सी अप्सराएं स्नान एवं जल क्रीड़ा कर रही थी यद्यपि वे नंगे थे तो भी सुखदेव जी को शून्यकार बाह्य ज्ञान से रहित एवं देख अपने शरीर को ढकने या छिपाने के लिए उद्यत नहीं हुई स्नेह समन्वित उत्तम गतिमास्था पृष्ठ तो नुसारे इस प्रकार सिद्धि के लिए उत्क्रमण करते जान इसके पिता वेद व्याजी भी स्नेहवश उत्तम गति का आश्रय ले उनके पीछे पीछे जाने लगे सुखस्तु मारुता दुर्ध गर्शय ब्रह्म भूत उधर सुखदेव वायु से आकाश गाम उर्द गति का आश्रय अपना प्रभाव दिखाकर तत्काल ब्रह्मीभूत हो गए महायोग गतिम जासोथाय महातपा निमेशा तरमात्रेण सुखा भी पतनम जय सृ पर्वताग्रम सुखम गतम् तपस्वी व्यास जी दूसरी महायोग संबंधि गति का अवलंबन करके ऊपर को उठे और पलक मारते मारते उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ से उन पर्वत शिखरों को दो भागों में विदिन्न करके सुखदेव जी आगे बढ़े थे वह स्थान सुखाभिपतन के नाम से प्रसिद्ध हो गया था उन्होंने उस स्थान को देखा कर्मपुत्रस्य वह रहने वाले ऋषियों ने आकर व्याज्य से उनके पुत्र का वह अलौकिक कर्म का सुनाया तब व्याज्य ने सुखदेव का नाम लेकर बड़े जोर से रोदन किया स्वयं पिता स्वरृोत्री स्त्रीलोकनुदीन नद्य सुख सर्वगतो भूता सर्वात्मा मुख प्रत्य धर्मात्मा शब्द ननुनादयन जब पिता ने उच्च स्वर से तीनों लोकों को गुंजाते हुए पुकारा तत्सर्व्यापी सर्वात्मा एवं सर्वतोमुख होकर धर्मात्मा सुख ने भो शब्द से संपूर्ण जगत को प्रतिध्वनित करते हुए पिता को उत्तर दिया तथाक्षरम भोरित समीरय प्रत्याहरन जगत सर्व उच्च स्वास्थावर जंगम उसी के साथ साथ संपूर्ण चराचर जगत ने उच्च स्वर से भो इस एकाक्षर शब्द का उच्चारण करते हुए उत्तर दिया तथा आज तक पर्वतों के शिखर पर अथवा गुफाओं के आसपास जब जब आवाज दी जाती है तब तब वहां के चराचर निवासी प्रतिध्वनि के रूप में उसका उत्तर देते हैं जैसा कि उन्होंने सुखदेव जी के लिए किया था अंतर्हित प्रभाव तो दर्शय्वा सुखस्था गुणा संतज शब्दादी पदम अभ्य ग इस प्रकार अपना प्रभाव दिखलाकर सुखदेव जी अंत्यान हो गए और शब्द आदि गुणों का परत्याग करके परम पद को प्राप्त हुए महिमान तुतम दृष्ट् अमित तेजस निस्साद अग्रे प्रस्थे पुत्रचित अपने अमित तेजस्वी पुत्र की यह महिमा देखकर व्यास जी उसी का चिंतन करते हुए उस पर्वत के शिखर पर बैठ गए तथो मंदा किनि तेरे कीड़न तो सब साम गण आसाद्य के तट पर किड़ा करती हुई समस्त अप्सराएं महर्षि व्यास को अपने निकट पाकर बड़ी घबराहट में पड़ गई, अतिय हो गई, कोई जल में छिप गई और कोई लताओं के झुरमुट में वसना दु काम दृष्टवा पुनः तमाम विज्ञाय मुनि सत्ता प्रीतप्रीड़ित हुचछ अफसराओं ने मुनिश्रेष्ठ अभ्यास को देखकर अपने वस्त्र पहन लिए उस समय अपने पुत्र की मुक्तता तथा जानकर मुनि बड़े प्रसन्न हुए और अपने आशक्ति का विचार करके वे बहुत लज्जित भी हुए तम दैवगंधवृत महर्षिगण पूजि पिनाकस्तो भगवान्ग्छत शंकर शांत पूर्व मिद वच पुत्रशोका भी संत पाजनम तदा इसी समय देवताओं और गंधर्वों से घिरे हुए तथा महर्षियों से पूजित पिनाकधारी भगवान शंकर वहां आ पहुंचे और पुत्र श्रोक से संतप्त वेदव्याजी को सांत्वना देते हुए कहने लगे अग्निर्भूमिर पा अंतरिक्ष से श्र पुत्र पुरा मत स्वयावृतः तथा लक्षण जात तपसात संभृत प्रसादे ब्रह्मते जो मैं ही। तुमने पहले अग्नि भूमि जल वायु और आकाश के समान शक्तिशाली पुत्र होने का मुझसे वरदान मांगा था अतः तुम्हें तुम्हारी तपस्या के प्रभाव तथा मेरी कृपा से पालित वैसा ही पुत्र प्राप्त हुआ वह ब्रह्मते से संपन्न और परम पवित्र था स गतिम परमा दुष्प्राप अजित दैवरे, रफी, तम तम के इस समय उसने ऐसी उत्तम गति प्राप्त की है जो अजितन्द्रिय पुरुषों तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है फिर भी तुम उसके लिए क्यों शोक कर रहे हो यावत स्थात गिरीो यावत्त स्थात सागरा ताव तवाक्ष सपुत्र भविष्य जब तक इस संसार में पर्वतों की सत्ता रहेगी और जब तक समुद्रों की स्थिति बनी रहेगी तब तक तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र की अक्षय अच्छा कृति इस संसार में छाई रहेगी छाजाम सपुत्र छाया सदाम दक्ष से तम चलो के महाभुने महाभुने महा तुम मेरे प्रसाद से जगत में सदा अपने पुत्र सदृश छाया का दर्शन करते रहोगे वह सब और दिखाई देगी कभी तुम्हारी आंखों से ओझल ना होगी सोनुनी तो भगवता स्वयं रुद्रेण भारत छायाम पश्चिम समावृत्त स मुड़ी भरत नंदन साक्षात भगवान शंकर के इस प्रकार आश्वासन देने पर सर्वत्र अपने पुत्र की छाया देखते हुए मुनिवर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम पर लौट आए ये जन्म गतिश्चे वोश्च भरत शेण समता यम तम परिप्रेक्ष भरत तुम मुझसे जिसके विषय में पूछ रहे थे वह सुखदेव जी के जन्म और परम प्राप्त की कथा मैंने तुम्हें विस्तार से सुनाई है एकदा चष्टमे राज नारद पुरा व्यास महायोगी संजलेश पदे पदे राजन सबसे पहले देवर्षि नारद जी ने यह वृत्तांत मुझे बताया था महायोगी व्यास जी भी बातचीत के प्रसंग में पद पद पर इस प्रसंग को जोराया करते हैं इतिहास गतिम् जो पुरुष मोक्ष धर्म से युक्त इस परम पवित्र इतिहास को सुनकर या पढ़कर अपने हृदय में धारण करेगा वह शांतिपरायण हो परम शांति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होगा ये श्री महाभारत शांति परवि मोक्ष धर्म पर सुकोत्पतन समाप्ति नाम तहतिन शिक त्रिशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सुखदेव जी की ऊर्ज गति के वर्णन की समाप्ति नामक तीन अध्याय पूरा हुआ